सप्तम श्लोक पर कुछ विचार हुआ था आज अष्टम श्लोक होना है तो श्रुति ग्रेदात् श्रुति बोलती है धन के द्वारा मोक्ष मिल नहीं सकता है अमृतत्व से आशा थी इत्ते नित्य श्रुति या केवल के जी ने के लिए कहा धन से मोक्ष की आशा नहीं है इतना है कि धनियों की जैसा जीवन होता है वैसा जीवन तुम्हारा हो जाएगा धन से आराम से जीवन यापन होगा किंतु मोक्ष नहीं होता आराम से न कर्मा न प्रजया न धने न त्यागे न इत अमृतत्व अमसूर सत्यताया मोक्ष न धन से मिले न प्रजा से मिले न संतान से भी नहीं होता धन से मिले कर्म से भी केवल त्याग वैराग्य है उसी त्याग से ही मोक्ष हो सके और कोई साधन ऐसा कहा हुआ है अब इसके आगे ज्ञान प्राप्ति माने ज्ञान से मोक्ष होना है तो ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति के कुछ उपाय बतलाते हैं साधन बतलाते हैं ज्ञान उपलब्धि के साधन ऐसे ऐसे साधन आपके पास हो तो ज्ञान की उपलब्धि होगी ज्ञान मिलेगा नहीं तो ज्ञान मिल सकता उसको बतलाते हैं अयते सन् सक महापेक्शिकोपदी सत्मा विमुक्त प्रयते तविद्वां सतम महापेदेशा सन्या संन्यास कर दिया है बाह्या मन इच्छा जिसने त्याग दिया बाह्य विषयों की जो सुख संबंधी इच्छा जिसने त्याग दी है ऐसा होता हुआ यानी विरक्ति लेकर के पूर्ण होता है। ये ना जिसने बाह्य जो विषय हैं बाह्यार्थ मान विषय तत्सबंधी तो सुख की इच्छा छोड़ दिया बाह्य विषयों से विरक्त है ऐसा होता हुआ वैराग्य युक्त होता हुआ संतम समुपेतिक जो सत्पुरुष है महान हैं देशिक मान्य है, आचार्य उनके पास जाकर के वैराग्य पहले वो वैराग्य के बाद में आचार्य के पास जाए संतम महानतम समुपेत देशिकम मान आचार्यम जो आचार्य हैं, उनके पास उनके सान्निध्य प्राप्त करके तेन उपदिष्टार्थ समाज का आत्मा तेन माने आचार्य उन महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में एकाग्रता करता हुआ जो आचार्य जिसका जिसका उपदेश करेंगे उसमें समाहित आत्मा का एकाग्र चित्त वाला होता हुआ अतो विमुक्त ही प्रयते तो अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न करे विद्वान विद्वान विमुक्त था ऐसा विद्वान पुरुष माने विवेकी पुरुष क्या करे मुक्ति के लिए प्रयत्न करे के लिए नहीं मोक्ष के लिए प्रयत्न करे तो उसकी प्रक्रिया यही है सबसे पहले तो बैराग चाहिए संस्त बाह्यार्थ सुखा प्रिय विशेषण है विद्वान का विवेकी का बाह्य विषय के भोगों की जो इच्छा है ना सुख संबंधी इच्छा उसको त्याग कर त्यागता हुआ और संतम महानतम समुपेत्य देशिकम देशिकोते आचार्य जो सतपुरुष महान पुरुष हैं आचार्य है उनके पास जाकर के सम्यक उपेत्य सम्यक प्रकार प्या। से आचार्य को प्राप्त करके और तो तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा संघ यह उस आचार्य के द्वारा जो उपदिष्ट अर्थ में आचार्य जिस विषय को बतलायेंगे उस विषय में एकाग्र चित होता हुआ ऐसा वाला होता हुआ विमुक्त प्रयट विद्वान विमुक्त प्रयत है विद्वान मुक्ति के लिए प्रयत्त ऐसा आगे कहते देखो अपने उद्दार अपने को करना होता हमने किसी से नहीं होता ये बोल दिया आगे उदात्त्मत्मा मग्न संसार वारिधारूढ़ सम्य दर्शन निष्ठा संसारिध योगदर्शन निष्ठया संसार बारिध मग्न आत्मा संसारूपी जो सागर है सागर संसार रूपी सागर में डूबा हुआ जो स्वयं को स्वयं संसार में डूबा डुग, है संसार में डूबना न अहमता ममता के घेरे में पड़ा हुआ ये डूबना है ये मेरा मानना ये नहीं मानना ये डूबना है संसार बारिदो मग्नम आत्मान संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ जो स्वयं है स्वयं को आत्मना उद्धरे करे स्वयं के द्वारा ही उसका उद्वार करेगा अपने आप उद्वार करे उस आत्मा निकाले वहां संसार सागर में डूबा हुआ स्वयं को स्वयं से ही स्वयं को उद्धार करे वहां से निकाले कहते हैं तो कैसे निकाले क्या सहारा होगा कहते हैं सहारा यही है योगात्व आसाध्य सम्य विदर्शनिष्ठा यह है साधन इस साधन से स्वयं को स्वयं से निकाले अपने आप अपने को निकाले संसार से साधन बता रहे हैं क्या है साधारण योगात्व आसाध्य योग में आरूढ़ होता वो वेदांत के हिसाब से योगारूढ़ उसको बोलते हैं श्रवण मनन दिद्यासन अथवा उपासना आदि हैं ये योगारूढ़ है किसी योग में आरूढ़ होता हुआ उस साधन को अपनाता हुआ सम्यक दर्शन निष्ठया जो सम्यक दर्शन में जिसकी निष्ठा रखता हुआ यानी सम्यक दर्शन है आत्मज्ञान उस आत्मज्ञान में निष्ठा रखता हुआ क्या करे तो संसार सागर में पड़ा हुआ अपने आप को उद्धार करे निकाले वहां से बारी दी शब्द कर दारी धीते बारी दी बारी माने जल उसको धारण करने वाले को बारी भी बोलते समुद्र का धा धातु है धीरा, ना धीते बोलते हैं धी धातु से बनाया है बारी भी माने बारी माने जल होता है उसको धारण करता है इसलिए बारी भी समुद्र समुद्र में पड़ा हुआ कौन सा समुद्र संसार रूपी समुद्र तो जल का समुद्र नहीं है तो ये संसार रूपी समुद्र में पड़ा हुआ जो स्वयं है स्वयं का उद्धार स्वयं करे आत्मना आत्मान उद्धरेत आया अपने आप का उद्धार स्वयं करे दूसरे नहीं कर सकता दूसरे के द्वारा अपना उद्धार नहीं होता स्वयं करे तो क्या साधन तो योगाूढ़ आसाध्य समयग दर्शन निष्ठया कहा योगा रूढ़ो आश्रय करे योगाूढ़ बन जाएगा माना ज्ञान निष्ठा में रह करके अपना उद्धार करे समय दर्शन निष्ठया का समय दर्शन आत्मदर्शन आत्मज्ञान का सहारा लेकर अपने आप को अपने से ही उद्वार करे गयकर्माणी भगवंद विमुक्त यताम पंडितै धीरै आत्मा अभ्यास उपस्थितै यत् स्यात् संनस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तेय यत् स्यात् संनस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तेय यताम पंडितै धीरै आत्मा अभ्यास उपस्थितै यत् स्यात् संनस्य सर्वकर्माणि अगर आपको अपना उद्धार करना है तो सारे कर्मों को त्याग करके कर्म के कचरे में न पड़ेगा सर्वकर्माणी सन्यास्य सारे कर्मों को त्याग करके श्लोक देने वाला कर्म परलोक फल देने वाला कर्मा, जितने भी कर्म है में कर्म जितने सब को त्याग करेंगे सर्वकर्माणी सन्न से पंडितई धीरे आत्मा व्यासे उपस्थितई भगवंध विमुक्त ये यत्यतम ऐसा है सारे कर्मों का परित्याग करके विशिद्ध कर्म तो करिए में कर्मों का भी परित्याग कर दे करके किसके लिए भगवंध विमुक्त है भागरूपी जो संसार भगवान संसार संसार रूपी जो बंधन इससे मुक्ति के लिए संसार रूपी बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या करे सारे कर्मों को तिलांजलि दे करके त्याग करके पंडित है वो कौन त्याग पाता है कर्म को पंडित माने विवेकी धीरे जो धीर पुरुष होगा वही तो कर्म तो त्याग सकता है न उपस्थित ही आत्माभ्यास उपस्थित अभ्यास आत्मा में उपस्थिति है जिसकी मानी तत्परता है आत्मा का ही अभ्यास अनुसंधान करने वाला है उसमें तत्परता रखते हुए भगवंध विमुक्त है पंडितों को ये करना चाहिए जो विवेकी पंडित सरदगंध विवेकी है विवेकियों को आत्माभ्यास में प्रयत्न करना चाहिए अन्य में प्रयत्न न करे आत्माप्यास में ही प्रयत्न करता रहे भावबंधन जो इसका परिणाम क्या होगा भाव जो संसार रूपी बंधन है उसके मुक्ति कहा जाएगा ऐसा आगे चित्तस्य चित्तस्य वस्तु वस्तु न न वस्तुर् कर्म चित्तस्य शुद्ध भवति भवती कर्म जो है ना निष्काम कर्म चित्त शुद्धि के लिए होता है काम्य कर्म तो बिल्कुल त्याग देना है मुमोक्ष को निष्काम कर्म तो करना है किंतु वो किसके लिए होता है क्या मोक्ष के लिए कर्म नहीं होता चित्त शुद्धि के लिए अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म है न तो वस्तु उपलब्ध कहते हैं कर्म वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है वस्तु है आत्मा आत्मा की उपलब्धि तो ज्ञान से होगा कर्म से नहीं होगा। केवल वो चित्त शुद्धि का साधन होता है कर्म वस्तु उपलब्धि के साधन कर्म वस्तु उपलब्धि के लिए तो ज्ञान चाहिए ये कहते हैं चित्त से शुद्ध कर्म चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है न तो वस्तु उपलब्ध है वस्तु की उपलब्धि वस्तु या आत्मवस्तु आत्म वस्तु की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं होता आत्मवस्तु की उपलब्धि के लिए तो क्या चाहिए ज्ञान माने परंपरा से कर्म साधन होता है अलग साक्षात साधन नहीं है माने मुक्ति के पूर्व क्षण में वस्तु उपलब्धि के पूर्व क्षण में ज्ञान चाहिए कर्म के शुद्धि के लिए कर्म है न तो वस्तु उपलब्ध है वस्तु माने आत्म वस्तु की उपलब्धि माने उपलब्धि के लिए कर्म नहीं इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म है वस्तु सिद्धि विचार है निको वस्तु की सिद्धि विचार से होता है किसके वस्तु की सिद्धि कर्म से नहीं होता किससे होता विचार से होता है वस्तु सिद्धि विचार है आत्म वस्तु की सिद्धि करनी है उपलब्धि तो तो विचार से होगा वेदांत विचार करोगे कर दी होगा वेदांत वाक्यों को विचार से होगा न किलचित कर्म को टिवी करोड़ों कर्म करो वस्तु की सिद्धि नहीं होती है करोड़ों कर्म करो वस्तु की सिद्धि नहीं होती वस्तु की सिद्धि कर्म से नहीं किससे वेदांत विचार से होती महाभारत में जो ब्याज की वो के कि नहीं किया कर्म निष्काम रूप से किया तो उन्होंने तो कोई आत्मज्ञान कर्म के माध्यम से हो गया निष्काम कर्म करते करते अंत हो गई अंत शुद्धि होने के बाद में उस पर आत्मज्ञान हुआ है तथा तो उपदेश करेगा माने वस्तु की उपलब्धि के पूर्व काल में ज्ञान चाहिए कर्म साधन भी है वो परम्परा से साक्षात साधन में ये चित्त शुद्ध है कर्म का चित्त की शुद्धि के लिए कर्म कर्म बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कर्म की बात में अपेक्षित है कर्म किसके लिए चित्त शुद्धि के कर्म तो लिए अंतकर्ण शुद्ध होगा निष्कांत कर्म करने से न तो वस्तु उपलब्ध है कर्म वस्तु की उपलब्धि नहीं है बस अभी यहां दृष्टांत से समझाएंगे वस्तु की उपलब्धि कर्म से नहीं होता वो तो ज्ञान से होगा विचार से होगा अभी यहां दृष्टांत देंगे अगले श्लोक को वस्तु सिद्धि विचारेगा वस्तु की जो सिद्धि तो विचार से होता है न किंचित कर्म को टवीर चाहे करो आप कर्म करो उनसे वस्तु की सिद्धि नहीं होती है कैसे कह दें आपको ये हो गया है अंधेरे में सर्पभ्रम हो गया रज्जू में सर्वभ्रम हो गया अब वहां पर स्वाहा स्वाहा करेंगे तो सर्प भागेगा कि नहीं भागेगा सर्पभ्रम हो गया है पढ़िए रज्जू सर्पबुद्धि बनके आती कर्म करते रहेंगे जब करेंगे सर्प भागेगा कि नहीं वहां पर जो अधिष्ठान है ना उसका विचार करना पड़ेगा ठीक विचार करेंगे तो वस्तु की सिद्धि रजु की सिद्धि हो जाएगी वहां एक की उपाय है विचार सर्त जलाओ विचार करो वहां कोई स्वास उदाह कर्म करो वो कोई सर्पबुद्धि भागेगी नहीं सर्पबुद्धि को भगाना हो तो वहां विचार करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वस्तु सिद्धिर विचार है ना पूर्व जो कहा था उसके दृष्टान्त से समझा रहे हैं वस्तु की सिद्धि कर्म से नहीं होती वहाँ रज्जु वस्तु की सिद्धि किससे होनी होगी? जो सर्प ब्रह्म जहाँ हो रखा है वहाँ अधिष्ठान रज्जु है उस वस्तु की सिद्धि किससे होती विचार से विचार करेंगे थोड़ा नजदीक जाएंगे विचार करेंगे वहां सोहा सोहा कर्म कर्म से होने वस्तु <coughs> दे रहा तो तो है। वस्तुशी दृष्टि सम्यत सिद्धारज्जु त्योदीतम सर्प भय दुख विनाशिनी सम्यार महा सर्व भय दुख दिनाशनी रज्जु तत्व अवधारणा सम्यक विचारता सिद्धा कहते हैं रज्जु तत्व का जो ज्ञान होता है आपको बस की उपलब्धि रज्जु तत्व का ज्ञान होना रज्जु का ज्ञान होना सर्व बुद्धि पहले हो रखी है उत्तर काल में रज्जु बुद्धि होनी है तो वहाँ पर रज्जु तत्व का जो अवधारणा वाला निश्चय होना है आपको वो तो किससे होगा संवत विचार है संभ्य प्रकार से उसका विचार करेंगे वहां देखेंगे तो, तो ये तो रज्जु है ज्ञान होगा वो किससे हुआ विचार तो से, से तो सिद्ध हुआ वो रजू तत्व का निश्चय माने जहाँ ब्रह्मस्थान की बात करें रहे जहाँ सर्व बुद्धि आपको हो रखी है तो वहां रज्जु तत्व का अवधारणा माने निश्चय वो निश्चय किससे होता है सम्यक विचार से वो सिद्ध है और वो जो रज्जु तत्व के अवधारणा कैसी चीज है बहुत बड़ी चीज है वो क्या है धान त्योजित महासर्प भय दुख का विनाश ही नहीं रज तत्व अवधारणा पहले हो रखी आपको हाँ। सर्प सर्प करके आपको भय हो गया भय जनिक तो दुख हो गया कष्ट हो रहा है ये सब को विनाश करने वाली हो अवधारणा रज्ज तत्व की अवधारणा जब रज्जु समझेंगे न सर्पबुद्धि होगी न भय होगा न दुख होगा हाँ। सर्व भ्रांति से उत्पन्न हुआ जो सर्प वहाँ सर्प भ्रांति दिता है भ्रांति आगुदीता भ्रांति भ्रांति दिता वास्तव में सर्प होता नहीं वहाँ अज्ञान जो भ्रम है पागल में सर्प बोला है आपने आय वहाँ तो भ्रांति से उत्पन्न हुआ जो सर्प है वहाँ वो वह सर्प का सर्प संबंधी जो भय बना हुआ है आपके भीतर सर्प करके भय बना भय होने पर दुख हो रहा है तो उस दुख का विनाश करने वाली जो रज तत्व अवधारणा है सर्प सर्प करके चिल्ला रहे थे दुखी हो रहे थे रो रहे थे रज्जु तत्व का निश्चय होगा दूसरे क्षण में तो अब ये जनित भय दुख रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा इसको नाश करने वाली इतनी बड़ी शक्ति है उसने किसने रज्जु तत्व के निश्चय में अधिष्ठान के निश्चय वो जो अधिष्ठान का निश्चय है वो किस सिद्ध होता है संभ्यक विचार तो सिद्धा नहीं? वो तो संभ्यक विचार से सिद्ध है सर्व से सिद्ध नहीं होगा जहाँ सर्व बुद्धि वो रखिए उसको भगाने के लिए कर्म करो भागने वाला नहीं जब करो भागने वाला नहीं तब करो भागने वाला नहीं हो सकता। उसको भगाना है तो अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए अधिष्ठान का ज्ञान किससे होगा विचार से विचार के वेदांत का विचार इसलिए बोला जगत आत्मा में कल्पित है तो वहां आत्मतत्व का ज्ञान होगा तो जगत भी भाग जाएगा जगत बुद्धि भी भाग जाएगी जगत जनि दुख भी भागेगा यह स्थिति है तो वहां विचार से सिद्ध होगा आत्मतत्व का ज्ञान ये बोला वो रज्जु के स्थान में है आपको तत्ते हैं विचार से शुद्ध होगा इसलिए वेदांत विचार करते रहे वेदांत में ऊपरी सदा दू उनका विचार से ही शुद्ध होगा अन्य कुछ वाला इसलिए पूर्व श्लोक में कहा था कि चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है कहा था चित्त शुद्धि के लिए कर्म है वस्तु उपलब्धि की कर्म वस्तु उपलब्धि नहीं करा सकते वस्तु की उपलब्धि तो विचार से कैसे रज्जू की उपलब्धि हुई किसे हुई विचार से कर से ऐसे आगे और भी बोलते हैं वस्तु की सिद्धि जो होती है निश्चय होता है जो वस्तु की सिद्धि विचार से ही होता है कैसे दो आगे श्लोक से बोलते हैं और तस्वयो दृष्ट हो विचारेरा हितोक्त न न न न न प्राणायाम प्राणायाम अर्थस्य निश्चय दृष्टो विचारेण भक्त विषय क्विषय होगा आपके पास विषय होगा अर्थ से निश्चय मान्य ज्ञान अर्थ का ज्ञान विषय का ज्ञान किससे होगा विचारेण हितोक्त तो विचार या अर्थ है आत्मतत्व वेदांत में जो अर्थ श्रद्धा है आत्मतत्व उसका निश्चय हो होगा किससे होगा हितोक्ति विचारेण दृष्टा कल्याण पर उक्ति माने तर्क तर्क भी चाहिए तर्क से युक्त जो विचार वेदांत विचार साथ में तर्क लगाना होगा हित उक्ति माने हित कथन करकर तो कल्याण पर फुक्ति है उसके द्वारा वचन है ऐसे विचार के द्वारा ही अर्थ का निश्चय देखा है युक्ति के सहित वेदांत वाक्यों का जब विचार करेंगे युक्ति लगा लगा करके मैंने श्रवण के बाद मनन बोलते हैं ना युक्ति लगा करके विचार करना है वेदांत वाक्यों का तो मनन युक्ति के मनन मान युक्ति के स्थान मनन है वो तो मनन के साथ जब वेदांत विचार पर विचार करें आप तो अर्थ का निश्चय देखा है न स्नाना न दान है ना, ना, ना, ना प्राणायाम सतेन था इससे नहीं होता है स्नान करने से अर्थ का निश्चय नहीं होता अब किसी की जानकारी लेने जाके गंगा जी में होता है कहाँ जानकारी होगी नहीं होगी न दान है न दान से भी नहीं होने वाला है और प्राणायाम सतेनवा किसी विषय को जानना था करने लग गया प्राण नहीं जाने वाला उसको अर्थ का निश्चय तो इतप्रत युक्तियों के द्वारा जो होगा आपका विचार हाँ, उसी के द्वारा होता है अर्थ का निश्चय उसी से होता है विषय का निश्चय होगा माने विचार के साथ उपयुक्ति भी चाहिए दुर्युक्ति नहीं सुयुक्ति सुयुक्ति के द्वारा जो विचार करेंगे तो अर्थ का निश्चय होगा बागी स्नान से अर्थ निश्चय होगा ना दान से होगा ना प्राण हो से होगा किसी अन्य साधन से होता है माने जहां भ्रांति होती है जहां भ्रांति जगत का यही है कि अर्थ का निश्चय विचार से ही हो भ्रांति जगत की बात है जैसे रज्जू में सर्पभ्रम हो गया है अब वो सर्प को भगाना है रज्जू को जानना यही तो है ना सर्प को भगाने पर जनित जो अयथा जो था उसके निवारण होगा आपको तो उसके लिए अब वहां बैठ करके सर्प को भगाने के लिए जब करें तब करें सुहा सुधा करें प्राणायाम करें दान दें सर्प भगन संभव नहीं जाएगा नहीं वहाँ रज्जु तत्व निश्चय नहीं होना यह सारे कार्य है रज्जु तत्व का निश्चय करना हो तो विचार करना पड़ेगा घर कर चले जाकर के धीरे धीरे विचार करना पड़ेगा विचार से क्या सिद्ध हो जाएगा अरे ये तो रज्जु है सिद्ध हो जाएगा क्रांति स्थल की बात है ये जहां जहां आपको भ्रम होता है यहां भी भ्रम है हे आत्मा मनुष्य रूप से दिख रहा जैसे हो होती है रज्जू वहां दिखता किस रूप से सर्व रूप वैसे है सच्चिदानंद आत्मा तो वो मनुष्य रूप में खड़ा है मनुष्य रूप में खड़ा होने पर यहां पर दुख हो रहा है अगर आत्मा रूप में बैठे तो दुख होने वाला नहीं है आत्मा को न सके न जला सके न गला सके भिगो सके कैसे वो दुखी होगा दुखी हम हो रहा है इसके साथ तादात में होने के कारण हमने इसको मैं माना हुआ है अपने आप को भुला हुआ है इसको मई माना हुआ है कि भ्रांति से उदित है ये तो भ्रांति है तो जैसे सर्प है वहां वैसे शरीर आदि है तो इसको भगाना है और आत्मतत्व को जानना है तो विचार करना पड़ेगा देरांत राज्यों के सहारे से विचार करना पड़ेगा वो विचार से यह आत्मतत्व का निश्चय होगा अधिष्ठान का और ये शरीर भी भाग जाएगा शरीर बुद्धि खत्म हो जाएगी तो शरीर दुख भी देता विचार से ही वस्तु की सिद्धि होती है स्नानदान आदि से वस्तु की सिद्धि होती है हाँ स्नान आदि बिल्कुल निरपेक्ष उपेक्षित नहीं है निष्काम भाव से व आत्मज्ञान के साधन बनेंगे माने परम्परा से साधन बनेंगे साक्षात साधन ये हो नहीं सकाम दानादि तो, तो निंदनीय है निष्काम यज्ञ आदि जो होते हैं यज्ञ न दान तपसा नासन आया है तमेतम ब्राह्मणादी विभिषण माने ब्रह्मवेदा लोग उसको मुमुक्ष लोग उसको जानना चाहते है उस किस साधन से ब्राह्मण दान ब्राह्मणा एक दाने नपसा है तीन साधन बताया यज्ञ है दान है तप है तप का तो विचार है माने के यज्ञ दानादी जो बताया है वहाँ अनाशकन विशेषण लगाए माने कैसा है माने विनाशी न हो जो फलशक्ति से जो किया जाए तो विनाशी होता है ऐसा नाम भाव से हो तो साधन माना वो ज्ञान के साधन है वस्तु उपलब्धि के साधन होते हैं ज्ञान के लिए साधन होते हैं किन्तु तो वस्तु उपलब्धि का साधन ज्ञान होता है तो ज्ञान विचार जन्य होता है विचार करते करते चलेंगे तो एक दिन ज्ञान होगा अक्षर अर्थश्य निश्चय दृष्टि विचारेण हितोक्ति अर्थ का निश्चय देखा है किसी भी विषय में आपको संदेह होता है तो वहां पर किसके द्वारा निश्चय होगा इस विषय का विचार से निश्चय होता है हितोक्ति हितोक्ति साथ में होंगे वहां तो विचारे न स्नान है न दाने न प्राणायाम सत न स्नान से न दान से न प्राणायाम करने से अर्थ का निश्चय नहीं देता है इसलिए अनुबंध से मुक्ति चाहिए आपको तो ज्ञानार्जन करना होगा कर्म से मुक्ति होनी हो हो नहीं चाहिए ज्ञानार्जन करना होगा और ज्ञान का आर्जन वेदांत वाक्य विचार से होगा यानी वेदांत वाक्य के विचार की महिमा गा वेदांत वाक्य विचार सच कच सत के लेकिन आपको अपने आप को जानता है ये आप ये आगे वेदांत के अधिकारी कैसा होगा उसके शकल अधिकारी का शक्ल बताते क्योंकि हर चीजों के अधिकारी अलग अलग होते हैं अलग वेदांत है। में प्रवेश के लिए जो अधिकारी विद्यार्थी कैसा हो उसका निर्माण आगे विषयों का निर्माण द्वारा करेगा अभी तो भूमिका के रूप में चल रहा है कि तो वेदांत में प्रवेश लेने वाले अधिकारी कैसा हो हम क्या उसके योग्य हैं कि नहीं ये दो तीन स्लो लोग पड़ेंगे तो पता लग जाएगा हम वेदांत के अधिकारी हैं या नहीं कैसा अधिकारी हो वो बतलाते हैं अधिकारिणाम आसास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः श्रीवार्य महाराजस्य पदोतितिभिः इपायादेशकालाद्यः संतस्मिन् सहकारिणाम अधिकारिणाम आसास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः श्रीवार्य महाराजस्य पदोतितिभिः इपायादेशकालाद्यः संतस्मिन् सहकारिणाम अधिकारिणाम आसास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः श्रीवार्य महाराजस्य पदोतितिभिः इपायादेशकालाद्यः संतस्मिन् सहकारिणाम फल सिद्धि जो फल की सिद्धि है ना वो अपेक्षा रखती है कहते फल की सिद्धि अपेक्षा रखती है विशेष अधिकारी विशेष अधिकारी हो तो मेरी सिद्धि होगी नहीं तो मेरी सिद्धि नहीं, नहीं, नहीं होगी ऐसा फल सिद्धि अपेक्षा रखती है फल सिद्धि करता है अधिकारी आशास्ते आशास्ते क्रिया के करता है फल सिद्धि जो फल की सिद्धि है वो अपेक्षा रखती है किसकी अधिकारी विशेष अधिकारी विशेष अधिकारी होगा तो मेरी सिद्धि होगी नहीं तो मेरी सिद्धि नहीं होगी ऐसा फल सिद्धि पानी है फल सिद्धि यहां मोक्ष है हम मोक्ष है वो आशा रखता है किसकी विशेष अधिकारी की आशा रखता है विशेष अधिकारी हो तो मोक्ष होगा नहीं तो मोक्ष क्या काम करे या करता है फल सिद्धि विशेषतः अधिकारों ने आम सासु इच्छायाओं जितने सास धातु है अनुशासन अगर निर्वाचन किंतु आम पूर्वक होगा तो इच्छा आता हो जाता है आशा आते मैंने इच्छा करते हैं कौन फल इच्छा रखती है किसकी इच्छा विशेष अधिकारी विशेष रूप से अधिकारी की इच्छा रखती है कि वेदांत के जो फलसिद्धि में आएगा मोक्ष आएगा मोक्ष अभिलाषा चाह रहा है मोक्ष मेरे को लेने वाला कोई विशेष अधिकारी हो ऐसा चाहता है मोक्ष अपेक्षा रखती है किसकी अधिकारी की आशास्ते अधिकारी की विशेष अधिकारी विशेषता जो फलसिद्धि है वो अपेक्षा रखती है किसकी विशेष अधिकारी की जो विशेष अधिकारी होगा तब भी वेदांत चर्चा के द्वारा मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी नहीं तो मोक्ष सिद्धि कैसे होगी विशेष अधिकारी की अपेक्षा रखती है उपाय देश कालाद्या संतस्विन एक तो है अधिकारी और कुछ सहयोगी भी कारण होते हैं फल में कुछ सहयोगी कारणी होते हैं क्योंकि जैसे जैसे संग मिलता है व्यक्ति वैसे हो जाता है देश काल आदि की भी महिमा है फल सिद्धि में अधिकारी विशेष होगा तब संसार गजा दोष गुणा भवंती ऐसा है जैसा संबंध प्राप्त करता है वो व्यक्ति खराब होगा हमारे संबंध यह भी खराब होगा और वो व्यक्ति अच्छा होगा तो धीरे धीरे दे भी ये भी अच्छा होगा ऐसी स्थिति एक शराबी के सामने तो प्राप्त कर गया बैठे बैठे अंत होगा तो शराब ही बन जाएगा पर एक महात्मा के पास कोई होगा जितने दुर्गुण होंगे धीरे धीरे उसके हट जाएंगे सदगुण आ जाएगा संसर्ग जा दोष गुण भगवंती जैसे जैसे संसार का हमें संबंध प्राप्त होता है वैसे वैसे कभी दोष भी आ सकता है गुण भी आ सकता है दोष गुण जो हमारे में आते हैं संसर्ग जन्मे होते हैं संबंध जन्म होते हैं जैसे व्यक्ति निलासा होने वाला के आधार पर कि कभी हम दुर्गुणी हो जाते हैं कभी सदगुणी हो जाते हैं तो ये कहते हैं एक तो फल सिद्धि जो है ना अधिकारी की आशा रखती है विशेष अधिकारी की विशेष अधिकारी कोई हो तो मेरी सिद्धि हो ऐसा फल सिद्धि बांधती है दूसरी बात उपाय देश का लाभ्या संति अश्मि सहकारिया सहकारी कारण इसमें है कौन उपाय है कौन कुछ क्या है देश का लाभ विशेष स्थान देश थान, थान। देश काल आदि की भी अपेक्षा होती है फल सिद्धि अधिकारी है किन्दु गलत देश में है अथवा गलत काल में है ठीक नहीं है नहीं हो पाएगा सहयोगी कारण देश काल आदि हो जाते हैं वहां मुख्य रूप से अधिकारी की अपेक्षा रखती है फल सिद्धि ऐसा कहा माने मोक्ष है या फल वेदांत में फल मोक्ष तो वो भी विशेष अधिकारी को ही होना है सबको नहीं होना है कोई तो भी विशेष अधिकारी भी माना था जिसको जाकर के कहें गलत देश में पहुंच गया गलत ताल में हुआ तो फल सिद्धि नहीं हो पाएगी सहयोगी की से देश कालाविधि भी अपेक्षा आगे कहते हैं अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तुन समासाध्य दया सिंधु गुरु ब्रह्म विधुत्तम अतो चार कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मस्तुना समाध्य दया सिंधु गुरुम ब्रह्म विदुत्तम अतः इसलिए फलसिद्धि अधिकारी की अपेक्षा रखती है अतः माने अस्त कारण इसी कारण से जो फल की सिद्धि है अधिकारी विशेष की अपेक्षा है इसलिए जिज्ञासु और आत्मवस्तु न विचार कर्तव्य जो जिज्ञासु होगा मुख्यु होगा ज्ञातु जिज्ञासु जानना जो चाहता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं जो तो अपने आप को जानना चाह रहा है वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए आत्मवस्तु न विचार कर्तव्य आत्म वस्तु का ही विचार करना चाहिए क्यों वस्तु की सिद्धि विचार से होनी है इसलिए आत्मवस्तु जो है उसके विचार करना चाहिए जिज्ञासु को जो जानना चाहता है उस व्यक्ति को आत्मा वस्तु का ही विचार करना चाहिए अन्य का नहीं। भी विचार करने के लिए भी तो किसके पास जाकर के विचार कर करे? कैसा विचार करे तो कहते हैं समासाध्य दया सिंधु गुरुम ब्रह्मविद उत्तम दया सिंधु ब्रह्मविद उत्तम गुरुम समासाध्य दया के सागर ऐसे गुरु के पास जाए और ब्रह्म विचार करे अधिकारी कर दया सिंधु दया के सागर गुरुम ब्रह्मविद उत्तम ब्रह्मविद्ताओं श्रेष्ठ तो कुछ आत्मवेताओं में श्रेष्ठ ऐसे गुरु हैं दया के सागर उनके सानिध्य प्राप्त करके समासाध्य उनके पास जाकर के विचार करना चाहिए अगले विचार तो उन्होंने जानते नहीं क्या विचार करेंगे तो दया यहां से अन्वय कर देना दया सिंधु गुरुम ब्रह्मविद उत्तम समासाध्य जो तो दया के सागर हैं गुरु ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ है ऐसे गुरु के सान्निध्य में पहुंच करके जो जिज्ञासु होगा उसको आत्मवस्तु ना विचार कर्तव्य है आत्मवस्तु का ही विचार करना चाहिए मैंने एक महापुरुष के सहानिधि में बैठ करके इस आत्मवस्तु का ही विचार करना चाहिए क्यों विचार करते करते फल सिद्धि होगी आत्मवस्तु की सिद्धि होगी वस्तु की सिद्धि विचार से है जहां जहां भ्रांति स्थान है वहां वस्तु की सिद्धि विचार से है ऐसा आगे वो तो अधिकारी कैसा होना चाहिए अब यहां वेदांत विचार के द्वारा वेदांत विचार उपनिषदों के मंत्रों का मंथन विचार करते करते करते जा करके उस आत्म तत्व की प्राप्ति बन गई उसको तो ऐसे बुद्धिहीन होगा तो वो तो कर नहीं पाएगा अधिकारी कैसा होना चाहिए आगे बोलते हैं क्षण लक्ष आत्मविद्या विषयों के जानकारी के लिए तो हम यहां चर्चा नहीं करेंगे अगर आत्मा का जानना है आत्मविद्या ब्रह्म विद्या अपने ज्ञान आत्मविद्या बने अपना ज्ञान अपने ज्ञान स्वयं को जानने में बहुत निपुण अधिकारी की जरूरत है अन्य को तो सब जानते हैं गायकर आने वाला भी जानता है मकान है दुकान अन्य को जानना सरल है अपने आप को जानना कठिन है तो आत्मविद्या के अधिकारी का निर्भर गया मेधा मेधावी होना चाहिए तभी वो अपने आप को जानता आएगा आत्मविद्या के अधिकारी मेधावी मेधा मेधावी का अर्थ होता है किसी किसी के बुद्धि में ग्रंथ के अर्थ के ग्रहण करने की एक शक्ति होती है सबके बुद्धि में नहीं होती है सुनते हैं सुनाते हैं अलग है किसी किसी के बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जो सामने वाला बोल रहा है उसके तात्पर्य को ठिकठिक समझने की शक्ति होती है सब में नहीं होती जिसके बुद्धि में ऐसा हो उस बुद्धि को मेरा बोलते वो बुद्धि का नाम मेधा माने ग्रंथ के अर्थ के अवधारण करने की शक्ति जिस बुद्धि में है ऐसे बुद्धि को कहते मेधा और वो बुद्धि वाले को कहते मेधा भी माने उपनिषद आदि के तात्पर्य समझने की शक्ति हो सब सबने समझ सकते पढ़ने वाले बहुत हैं पढ़ना चाहते हैं करना चाहते तो हैं तो वो शक्ति नहीं होती किसी किसी व्यक्ति को थोड़े से शब्द मिलने पर भी बहुत विस्तृत होकर के भाग देखने लग जाता है और किसी किसी को बहुत सुनने के बाद भी थोड़ा सा भाजता है ऐसा हो जाता है वो बुद्धि के कारण एक जैसे पानी में तेल एक बाल्टी में पानी भर देना और दो बूंद तेल डाल देना तो वो तेल पूरे बाल्टी में फैल जाएगा तेल की शक्ति ऐसी है उसी पानी में घी डाल देना गर्म करके वो कुंछित हो जाए जितना डाला एकदम तो डी बनकर बैठ जाए किसी किसी की बुद्धि कुंठित बुद्धि होती है तो ग्रंथ के अवधारण निश्चय भी कर सकती किसी भी की बुद्धि ऐसी होती है कि थोड़ा सा बोला है सामने वाले बुद्धि किन्तु वो विस्तृत रूप में समझता है उसकी कला है वो मेधा है वो बुद्धि को मेधा कहते हैं पूरी पूरी समझदारी जिस बुद्धि में वो मेधा ऐसे समझदारी बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो होता है मेधावी आत्मतत्व के विचार करने के लिए बैठने वाला अधिकारी मेधावी होना चाहिए बुद्धिमान हो तभी तो सूक्ष्म सूक्ष्म पुरुष मनुष्य को वहा विचक्षणा तर्क करने में कुशल हो तर्क है तर्क करने में कुशल हो क्योंकि वहाँ पर कोई बार आएंगे आपके द्वैतवादी आएंगे अमुख वादी आएंगे हाँ तो उनके उत्तर देने में कुशल होगा तभी तो दे पाएगा वहा पोह विचक्षणा उहा पोह था तर्क वितर्क तर्क वितर्क में कुशल हो आत्मज्ञान के अधिकारी का युगन और अधिकारी आत्मविद्याम उत लक्षण रखे जो इस लक्षण से लक्षित हुआ लक्षण बता दिया कौन मेरा भी पुरुषो विद्वान वहा चार विशेषण है उसका ये विशेषण से युक्त इस लक्षण से जो लक्षित हुआ अधिकारी आत्मविद्या में यह अधिकारी आत्मज्ञान चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा यह आत्मज्ञान माने अधिकारी आत्मज्ञान में ये प्रवेश हो सकता है अधिकारी का लक्षण है आप, अधिकारी आत्मविद्याम आत्मविद्या में अधिकारी है कैसा उगता लक्षण लक्षित है उगता लक्षण जो पूर्वाध में बताया हुआ लक्षण चार विशेषण है उससे लक्षित जो व्यक्ति होगा ये लक्षण जिसमें है वो अधिकारी है ऐसा और भी माने ब्रह्म जिज्ञासा की जो योग्यता है ब्रह्म जिज्ञासा अभी सबको नहीं होती है विषयों की जिज्ञासा ये किया है वो किया है ये जानने की इच्छा आत्मा भी जानने की इच्छा सबको नहीं है वो योग्यता नहीं विशेष व्यक्ति नहीं आती है योग्यता अलग अलग योग्यता किसी को सोने की योग्यता है दस घंटा सो सकता है ये दस घंटा के लिए तुम सो जाओ हमारी जरूरत योग्यता अलग अलग होती है किसी की खाने की योग्यता है देखने में छोटा व्यक्ति लोग रखूब आ जाता है किसी की बोलने की योग्यता बोलते बोलते थकता ही नहीं अलग अलग योग्यता है तो ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा में योग्यता उसी की यह किश्ती है ये अगले श्लोक में बता देंगे हैं किन और ब्रह्मा ब्रह्मा मता मता नो विरक्तस्य समाधि आत्म विरक्त सुणशालिन मुक्षोरिज्ञास्य आत्मजि निरंत हो और समाधि जो सरगुण है वो हो उसमें और मुमुखक्षा हो एक बहराग के समाधि सर संपत्ति मुताक्षा जो होता है ये तो जिसके पास होगा रहा वो ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता उसी के पास होगी रही ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार जिज्ञासा पर विचार ब्रह्म विचार वही कर सकता है माने अध्यात्म शास्त्र में जाने के लिए चार साधन सबसे पहले चाहिए जिसको साधन संतुष्ट शब्द से जोड़ा मैंने परोक्षना विवेक है ना प्रबल बनने के बाद को तो आप ये करेंगे अपरोक्ष करेंगे पहले परोक्ष रूप से ज्ञान होना चाहिए विवेक जगत के भुक्ति क्या करना पड़ेगा मतलब उसके लिए शासन सुन रहा पहले मैंने अन्य तरह से आपको इतना तो वेदांत में जाने के पड़ेगी इतने तो आपको चाहिए संसार झूठा है मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये तो देख ही देखी से जैसा भी वो दृढ़ हो चुका है में संचार बुद्धि सत्सन के माध्यम से और आत्मा में वेदांत पढ़ने के पहले इतना होना चाहिए विवेक माने परोक्ष रूप से इतना ज्ञान होना चाहिए बाद में दृढ़ होगा श्रवण के बाद दृढ़ होगा उसका अभी दृढ़ नहीं हुआ है परोक्ष रूप से इतना चाहिए और पहले माने पहले मारे तो परोक्ष ही करा थोड़ा सा होने के बाद में फिर विशेष कार्यक्रम वैराग्य विवेक का आता होता है बिछली पृथक भावित आदमी से विवेक साधन अलग शासन होना है और तिर समझ भाई दहराज जो हो देख करके गए सुन कर भी हुआ है उसको तो देख देख, पहे। देख पहे। तो के आ गए अपने पास आदि भोगा हो गया और कोई सुन करके भी दया है किसी को वहाँ ऐसी लगता है वहाँ ऐसी रक्षा नहीं ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मत ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता ब्रह्मोस्त्र में जो अच्छा दर्शक होते हैं विद्रोधिकार्की और नाम लेते हैं मातृरा गर्गी के नाम लेते हैं तो वो लोग तो विद्री थे लेकिन ये उन्होंने शासन की पढ़ाई भी नहीं किया था लेकिन उनको तो ब्रह्म के अच्छी पाने ऐसा है ना पढ़ाई इस जन्म में ना वो तो पहले पढ़ाई की होगी की साधन पहले जन्म के साधन काम करता है किसी को किसी को इसी जन्म का साधन काम करता है ऐसा देखा जाता है माने साधन के बिना साध्य की सिद्धि वो तो हम भी बैठे हैं हमें नहीं साध्य की सिद्धि नहीं है इसके मतलब साधन के बिना नहीं होता अब कहीं ऐसा देखा गया वर्तमान जन्म में कोई साधन नहीं है कैसे रमन महर्षि का उदाहरण देते हैं उपनिषद की बात दूर जाने तो रमन महर्षि उदाहरण देते हैं आजकल के लोग आज मारे अभी अभी अरुराज्य नहीं हुए दो महात्मा हुए हैं एक ने कोई साधना नहीं किया आत्मव्य हो गए और एक साधना करके आत्मव्य हो गए ऐसे दो महात्मा का उदाहरण पाया जाता है रमन महर्षि ने कुछ नहीं किया और रामकृष्ण परमहंश जी ने पूरी जीवन उपासना करते करते जाके आत्मज्ञान हुआ उनको परमशी की स्थिति है पूरी उपासना में जीवन काटा उन्होंने काली की उपासना मैंने साधना की तो ज्ञान हो गया लगता है कि साधन ज्ञान होता है परमश जी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है और रमन महर्षि की तरफ देखते है तो क्या लगता है नहीं कुछ करने की जरूरत तो होना हो तो हो जाएगा जैसे रमन महर्षि को नहीं मारे कुछ गुरु के पास गए नहीं वेदांतवाद के पास श्रवण किया वेदांतवाद के श्रवण नहीं है मनन नहीं है नही कुछ नहीं।, नहीं अपने आप अपने ढंग से चल पड़े वो बेरामदबाद के श्रवण आदि तो है उनके जीवन में तो जी ने महावाग्य को उपदेश दिया हुआ है उनको ज्ञान होना सरल है रमन महाराज को ज्ञान कैसी हुआ सुनेगी न तो प्रश्न होगा की साधन के बिना अगर साध्य की सिद्धि हो तो हमें भी होना चाहे हमें नहीं हो रहा है साधन चाहिए तो पूर्व जन्म में उन्होंने श्रवण मनन आदि किया था उसमें कोई एक विशेष प्र, प्रार्भ था प्रबल प्रारभ जिसे ज्ञान नहीं हो पाया था वो अब आकर के जन्म में होगी क्या मिलेगा यह मानना पड़ेगा इसलिए भाष्यकार बार बार जगह जगह लिखते हैं शंकराचार्य की यह जन्म नहीं जन्मांतरेगा कृतम पुण्य पुण्यकर्मणा चाहे इस जन्म में किया हुआ हो चाहे पूर्व जन्म में किया हुआ हो ऐसे पुण्य कर्म के द्वारा अंत शुद्धि जाए ऐसा बोलते हैं अंतकरण की शुद्धि होगी और अंतकरण की शुद्धि होने पर ही फिर वेदांत श्रवण मनन आदि के द्वारा ज्ञान होगा कर्म चाहिए पहले निष्काम भाव से कर्म को माना हुआ है सदाम कर्म की निंदा है शास्त्रों तो साधन चाहिए तो कहा विवेक विवेकिन विवेकी होना चाहिए वो व्यक्ति को और विरक्त से विरक्त संसार से विरक्त हो समाधि गुणशालीना समाधि गुण वाला हो समा दम की चिकित्सा श्रद्धा समाधान सदगुण से युक्त हो और मुमुक्ष उसी को ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मत उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता होती है ऐसा माना वही व्यक्ति माने साधन चतुष्ठ जिसके पास होगा वही ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है माने जिज्ञासा करते विचार ब्रह्म विचार वही कर सकता है ये चारों साधन जिसके पास न हो वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकता ऐसा आया अब ये जो विवेकिना कहा विवेक चाहिए तिरक मैंने वैराग्य चाहिए कहा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मैंने ब्रह्म विचार के लिए ऐसे व्यक्ति कोई योग्यता रहेगी वहीं कहा ये चार क्या चीज है विवेक क्या है वैराग्य क्या है समाधि छे गुण क्या है और मुमुक्षा क्या है अब ये प्रसंग अगर एक एक करके सबको बता है विवेक किसको बोलते हैं और वैराग्य किसको बोलते हैं और समाधि सरसंपत्ति किसको बोलते हैं और मुमुख्या किसे कहते हैं ये चार साधन जिसके पास होगा साधन चतुष्टय करके बोला हुआ है इनको उसी के ब्रह्म विचार करने में योग्यता होगी माना वो व्यक्ति ब्रह्म विचार कर सकता है अन्य नहीं कर सकता तो, तो चार चीज क्या है ये किसको विवेक बोलेंगे किसको वैराग्य बोलेंगे किसको समाधि सर संपत्ति कहेंगे और किसकी बुभुक्षा कहेंगे किसको तो अब एक एक करके खुलासा करते हैं उसे यहाँ पर बीस रूप में रख दिया है चार विवेक इनो समाधि गुणशालिना मुमुक्ष वही ब्रह्मा जिज्ञासा योग्यता मता का ऐसे चार साधन जिसके पास होगा वही ब्रह्म यहाँ जिज्ञासा विचार ब्रह्म विचार की योग्यता उसी में हो दूसरे व्यक्ति ब्रह्म विचार आत्म विचार नहीं कर सकता ये चार न होते ऐसा माना ये चार के निरूपण अवगत विवेक क्या है कहेगा क्या यही कहने के आगे प्रकरण है साधना चिता मनीषी भी साधना चुरी कथिता अनेह जिज्ञा में ब्रह्म में साधना ची मनीषी भी कथितानी चार साधन बुद्धिमान मनीषी माने बुद्धिमान होते हैं बुद्धिमान लो, लोग जो ब्रह्मविता लोग हैं उन्होंने चार साधन कहा अगर आपको ब्रह्मविचार करना है आग, ब्रह्म विचार माने आपका अपने विचार करना है विचार के द्वारा ही वस्तु सिद्धि होनी है अगर अपनी सिद्धि करना है अभी है मनुष्य रूप से सिद्धि है किस रूप से सिद्धि ये तो बंधन का कारण है जब आत्म रूप से सिद्धि आप अपने को करेंगे तो मुक्त होंगे आप किंतु आत्म रूप से अभी सिद्धि नहीं कर सकते हैं आपके पास साधन की कमजोरी है कहीं ना कहीं माता है मनीषी भी कथित नहीं चतरी साधनानी अप्रमणिक इसमें नम्बर जिज्ञासा में मनीष होने माने बुद्धिमानों ने चार साधन बदलाया जिसके पास ये चार होंगे उसके आत्मनिष्ठा जरूर होगी तो ये चार साधन होंगे तो ऊपर विचार करेगा वो योग्यता साधन के द्वारा योग्यता आने चार जिसके पास हो तो क्या है कहते हैं क्या सत्सु एवं जिनके होने पर ही ये चार येसु सत्सु एवं जिनके होने पर ही जिन साधनों के होने पर भी संष्ठा सती निष्ठा सन्निष्ठा वो सत्पदार्थ में आपकी एक निष्ठा बनेगी विश्वास बनेगा जिन साधनों के होने पर ये चार साधन जिसके पास होंगे तो सन्निष्ठा उसका नाम सन्निष्ठा जाएगा सती निष्ठा इससे ऐसा संनिष्ठा तो सझ, में में वो, में में सं सत में निष्ठा होगी उसके आत्म तत्व में निष्ठा होगी विवेक बहिराग समाधि सरसंपत्ति संपत्ति यदि हो उस स्थिति में विषयों में निष्ठा नहीं होगी प्रेम विश्वास नहीं होगा कहा आत्मा में निष्ठा होगी सन्निष्ठा सत्य निष्ठा रखने वाला होगा यह अभावे ऐसी स्थिति जिनके होने पर यह सन्निष्ठा नहीं हो पाएगी किनके अभाव होने पर साधन क्या के अभाव के सत्य तुम तद भावे तद अभाव अगर साधन चतुष्टय है आपके पास तो में निष्ठा होगी और साधन चतुष्टय नहीं है तो में निष्ठा नहीं होगी विषय निष्ठा बनेगी आप आत्मा आराम नहीं बन पाएंगे विषय आराम बन जायेंगे ये चार साधन यदि है तो आत्मा में निष्ठा होगी और चार साधन नहीं है तो विषयों में निष्ठा होगी आत्माष्ठा नहीं होगी यदि अभावे न जिस जिसनों के अभाव होने पर आत्मनिष्ठा की सिद्धि नहीं हो पाती उसको मनुष्यों ने बदलाया वो साधन बदलाया महत्वपूर्ण साधन है जो बदलाया जिनके होने पर आत्मनिष्ठा हो सकती है और जिसके न होने पर आत्मनिष्ठा नहीं होगी ऐसे साधन मनुष्यों ने कहा वो तो क्या है ये चार चीजें जो सत्र में कारिका ने बताया वो विवेकिनो विरक्त सामाजिक अनुसारिना मुख्योले वही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता कहा विवेक वैराग्य समाधि सदसंपत्ति मोक्षार साधन जिसके पास होगा तो आत्म विचार कर सकता है आत्म विचार करके अपनी उपलब्धि कर सकता अगर वो नहीं है तो नहीं कर पाए ये बतलाना है उनमें सब एक एक पसंद करते हैं सबसे पहले क्या साधन बता विवेक ये हम विवेक दूसरे नंबर में वैराग्य है साधन तो कुछ कह तीसरे नंबर में समाधि जो छह सम्पत्तियां हैं और चौथे नंबर में मुमुखक्षा एक एक करके क्रम से उसका अर्थ बतला रहे थे विवेक किसको कहते हैं वैराग्य किसको कहते हैं और समाधि सरसंपत्ति क्या है और मुमुखक्षा क्या है एक एक करके बतलाते हैं आगे विवेक का अर्थ करते हैं विवेक आद निवस्तु विवेक्यतेमूत्रफल भोग विरागस्तन सर्ग संपत्तिर्मुक्ष स्फुट आद वस्तु विवेक्यव फल भोग विरागस्त नाधि सर्क संपत्तिर मुख्यम स्ुटमें जो चार साधन हैं चार में ऐसी सबसे पहले यहाँ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्य थे नित्या वस्तु का गणना की जाती है सबसे पहले यहाँ और प्रसंग से नित्या नित्य वस्तु का विवेक कराए नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है ये पहचान होना चाहिए वेराम तक पढ़ने वालों को सबसे पहले इतनी जानकारी तो होना चाहिए नित्य अनित्य वस्तु की नित्य वस्तु अनित्य वस्तु का विवेक अब अब इसका और परिष्कार करेंगे सबसे पहले ही इतना होना चाहिए सागर के पास क्या होना चाहिए नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है इतनी जानकारी होनी चाहिए यहां देखते हैं तो आत्मा मिलेगा नित्य रूप में शरीर आदि मिलेगा अनित्य रूप में देखना होगा एक और दूसरा यह है विवेक इसको विवेक कहा जाता है नित्य और अनित्य का छानबीन करना विनाशी कौन है अविनाशी कौन है यह छानबीन करने का नाम विवेक और यह अमूत्र फलक भोग विरागह यह माने इस्लोक में अमूत्र माने परलोक में कुछ लोग यहीं के भोग के लिए मर रहे हैं एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं एक मैदान के लिए लड़ रहे हैं खाने के लिए लड़ रहे हैं लड़ने के लिए लड़ रहे हैं आशक्ति है और कुछ लोग यहाँ तो आ सकती नहीं है दाम दे रहे हैं लुटा रहे है। यहाँ भी कोई आ सकती नहीं सर्वस्व दाम देने को भी तैयार है दे रहे हैं किन्तु स्वर्ग का कामी है परलोक के फल के भोग में आ सकती है कुछ लोग इसी लोग के भोग में रचपच है आसक्ति में डूबे हैं और कुछ परलोक के भोग के लिए आसक्ति किन्तु दोनों का त्याग इसका नाम है वैराग्य यहाँ के भोग भी तिलांजलि दे दी पर लोग के भोग संबंधी भी कोई साधन नहीं करता इस लोक के भोग संबंधी भी कोई साधन नहीं करता अब प्रयत्न करेंगे पुरुषार्थ करेंगे मकान बनेगा दुकान बनेगा तब सुख मिलेगा वहां पुरुषार्थ कुछ नहीं करता इस इस्लोक के भोग संबंधी परलोक भोग संबंधी पुरुषार्थ छोड़ देता प्रारो के अधीन शरीर को छोड़ देता है उसको कहते हैं वैराग्य वैराग्य शब्द कहता है फलभोग विराग तदनंतर पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा विवेक होने के बाद आपको यही लगेगा पूरा संसार अनित्य है सिद्ध शरीर से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक सारा संसार अनित्य है और एक सचिदार आत्मा नित्य है यही पता लगेगा विवेक होने का तो अनित्य वस्तु को ले क्यों लेना जाएगा वैराग्य हो जाएगा उसमें पहला साधना आपको वेदांत में प्रवेश करने के लिए विवेक चाहिए विवेक हो जाएगा तो उसके बाद वैराग्य आ जाएगा आपको क्यों जान लगे ना इसका स्वरूप का तो घृणा आने लग जाएगी संसार के स्वरूप अब तो पहचान नहीं है आपको घड़ा में जहर भरा हुआ है ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दिया है आप दूध समझते हैं क्या समझते हैं सफेद दिखता है दूध समझ रहे पीते हैं तो मर जाते हैं ऐसे ही मारक शक्ति हर पदार्थो तो में ऐसी स्थिति अगर विचार से देखें तो ये तो आपात रही है ऊपर ऊपर से लिपाही पोता है। अच्छी लग रही है जिसके हम मरबिट रहे लोग किन्तु इसका स्वरूप सही सही समझे तो इससे घृणा आ तो ये पहला नंबर साधन है विवेक और दूसरे नंबर साधन क्या है वैराग्य इस्लोक परलोक दोनों के भोगों से विरक्ति कहा तद अंतर वैराग्य भी हो गया समझो अब उसके बाद क्या चाहिए तो कहते हैं समाधि सड़क संपत्ति इंद्रिय निग्रहित होना पड़ेगा तभी आप आत्मा के अधिकारी बनेंगे आत्मा जिज्ञासा के अधिकारी होंगे क्षम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान ये सब आना चाहिए आपको माना सम का अर्थ होता है मन को शांत करना मन की स्थिति है उथल पुथल होने की स्थिति है उसको शांत करना आप ही ने बिगाड़ा है तो आप ही को संभालना पड़ेगा उसको हर व्यक्ति ने अपने मन को अपने आप अप बिगाड़ा है मन बिगड़ा नहीं आपने बिगाड़ा है उसको लाड़ना देकर जो वहां वहां दिखा दिखा कर अब आदत बन गई आदत बने बुद्ध के वो आदत तो आपने डाली है तो आपने बिगाड़ा है तो संभालना भी आपको ही पड़ेगा उसको पड़े नियंत्रण रखना इसका नाम है शम दम माने अन्य इंद्रियों के निग्रह करना देख देखे? देखना आगे आप बोलना नहीं है न देखने न देखे निग्रहित इंद्रियों का स्वरूप है सुनने योग्य सुने न सुनने योग्य न सुनेता स्रोत्र सुने। काम इस तरह से हर इंद्रियों को निगृहित करना दम होता है सम दम उपर माने उपरा विषय से उपराम लेना अथवा उपराम शब्द आत्मा में ही जा करके आराम कर देना उपराम हो जाना उपरा अत्यतीक्षा सहन करना सामने से ऐसा शब्द आता है सहन करने की शक्ति होना चाहिए साधन हमें लगता है कि हार लेके आएगा तो ठीक है अच्छा लगता है हाँ किंतु जूता लेके आएगा तो कुछ और होता है वहां भी वही स्थिति होनी चाहिए जो स्थिति हार के समय थी जूते के समय वही स्थिति होनी चाहिए अभी बताएंगे सहन क्या चीज है ऊपर प्रतीक्षा क्या है सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वकम चिंता दिराप रहेंगे प्रतीक्षा सब कैसे भी आपत्ति आ जाए सबका सहन करते रोना नहीं रोना नहीं इस तरह से उसको सहन करने का नाम है प्रतीक्षा और आगे एक एक करके खुलासा करेंगे आगे अश्रद्धा देखो किसी एक अनजान पदार्थ को आप जानना चाहते हैं तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा किसी न किसी व्यक्ति को ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कोई भी बस आप कोई भी व्यवहार आप व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे कहीं न कहीं विश्वास करना पड़ेगा भोजन करना है थाली परोस के ला दिया है कि तो आप संदेही हो गए कहीं शहर डाल दिया हो तो अब वो आप भोजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भंडारी ऐसा नहीं है जहर नहीं डालता है हाँ सही व्यक्ति है इतना विश्वास कर आएगा तो उठाने लग जाएंगे माने अविश्वास क्या है सर्वत्र धोखा देने वाला है तो कहें कहे विश्वास करना ही होगा तो आपको साधना मार्ग में जाना है तो किसी महापुरुष के वाक्यों में विश्वास करना पड़ेगा ऐसा करो करके जो महापुरुष ने बोल दिया उपदेश है उसको करना होगा विश्वास गुरु वाक्यसु ऐसा है गुरुवाक्यों में विश्वास जो बोल दिया उसमें विश्वास करके चले उसका नाम है श्रद्धा श्रद्धा ऋषि श्रद्धा का प्रयोग होगा और समाधान क्या है जो सब कुछ होने के बाद में जो आपको निष्कर्ष निकला हुआ है उसको एकाग्र करके उसको बचाना ये समाधान आएगा ये सरसंपत्ति आपके पास होनी चाहिए विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति और मोहतुम इच्छा मुमुखा मुमुखिया भी आनी चाहिए त्यागनी की इच्छा होनी चाहिए ग्रहण करने की इच्छा नहीं हमारी इच्छा बनी है देखना यह भी ग्रहण करना आख से ग्रहण करना सुनना ये भी ग्रहण करना हम किसी न किसी विषयों के ग्रहण किए भी न रह नहीं पाते ऐसी स्थिति में अगर चक्षराली इंद्रियों से नहीं भी करते तो मन से तो करते ही रहते हैं ये भी मेरा हो जाए वो भी मेरा हो जाए वित नहीं त्यागनी की इच्छा संसार इत्याग की इच्छा को मुमुक् कहते हैं नोकतुम इच्छा मुमुखा त्यागनी की इच्छा ये चार साधन जिसके पास होंगे वही व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा में योग्यता रहता है ब्रह्म विचार करने में समर्थ होता है वो तो ब्रह्म को माने समझ पाता अगर ये चार साधन नहीं है कुछ नहीं ऊपर से बोलते जाओ आगे बहुत बात करते हैं कि खरी शब्द घरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषात पर्वत भुगतय नीणा बीणा का दृष्टान्त देकर के आचार्य जी बताएंगे देखो बीणा देखने में सुंदर भी लगती है और उसका ध्वनि भी बढ़िया आता है दोनों चीज अच्छे है देखने भी, भी अच्छा है बीणा आया और सौंदर्य बीणा का रूप भी अच्छा है सौंदर्य ध्वनि भी अच्छी देती है लोग होते हैं किंतु तो किसके लिए सामान्य व्यवहार सिद्धि के लिए कोई साम्राज्य प्राप्ति नहीं होती पर जाने से राजा नहीं बनता है वो बिना के कारण से साम्राज्य प्राप्ति के लिए सामान्य जाप अपने जीवन चलाने के लिए होता है ठीक प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति है बाघ वही शब्द करी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैध समझ तद्वत भुक्त ये न तो मुक्त एक व्यक्ति ऐसा भगता है बोलने लगता है तो घंटों घंटों तक बोलने की कला है विशेषण के ऊपर विशेषण विशेषण के ऊपर विशेषण लगा के बोलने की कला है कही खड़ी है शब्दों की झड़ी लगाता है रुकता ही नहीं जैसे बारिश होती है वैसे बोलता ही कई खड़ी वाणी है वो बोलता है और शास्त्र के व्याख्यान देने में कुशलता भी दृष्टान देते हुए फिर व्याख्या देगा बुद्धि की चातुर्य बहुत है उसके पास तो वो क्या ऐसे भूगुण हो तो क्या विद्वान होगा वैदुष्य माना जाएगा ठीक है अच्छी बात है एक कुशलता है उसके ऊपर किन्तु तो वो सब कुछ होने पर भी किसके लिए हुआ मुक्ति के लिए संसार के भोग के लिए मुक्ति के लिए तो इसके लिए यही है सारा चतुष्टय संपन्न आपको होना पड़ेगा मूचा चाहिए विवेक वैराग्य समाज सम्पत्ति और मुख्या ये जिसके पास होंगे आत्म विचार करने के लिए वही व्यक्ति समर्थ होगा अन्य नहीं हो सकता यह माने प्रवेश पत्र ये चाहिए हाँ। अध्यात्म चिंतन में आपको चलना है तो ये चार चीज चार वस्तु पहले आपके हाथ में होना चाहिए तब आप अध्यात्म जगत में चल पाएंगे ये कहना चाहेंगे चारों वस्तुओं का खुलासा करके चलेंगे आगे समय हो गया है